समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में हमने पीछे चार वल्लियों तक देख लिया था छ में से आगे आज पांचवीं वल्ली का श्लोक देखेंगे यमाचार्य और नचिकेता का संवाद चल रहा है नचिकेता की जिज्ञास भी सारी शांत नहीं हुई हैं उसमें आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी वर्णन और परमात्मा जिस पूरे ब्रह्मांड में रहता है उसका भी वर्णन और जीवात्मा जिस शरीर में रहता है उसका भी वर्णन अनेक प्रकार से यमाचार्य कर रहे हैं आज का श्लोक है पुरम पुरदशद्वार अजस्वक्र चेत अनुष्ठाय न शोचति विमुक्त विमुच्य तद तत। इस तत् श्लोक में यमाचार्य जीवात्मा जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर का वर्णन करते हुए जीवात्मा का क्या कर्तव्य है अर्थात अपने दुख को दूर करने के लिए वो क्या करे इस विषय का इसमें उपदेश दे रहे हैं शरीर के लिए हम पुर शब्द भी बोलते हैं अनेकों नगरों के आपने नाम सुने होंगे जिनमें अंत में पुर शब्द भी जुड़ा रहता है क्योंकि पुर का अर्थ होता है हमारी पूर्ति करने वाला हमारी जीवन की आवश्यकताएं हमारी सुरक्षा कहाँ होती है पूर्व में नगर में शहर में ग्राम में घर में जंगल में नहीं रहते क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो ये तो बाह्य पूर्व हो गए लेकिन स्वयं जीवात्मा जिस शरीर में रह रहा है ये भी क्यों आया इस शरीर में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां इसकी आवश्यकता पूरी हो पाए अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता है अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम देवान देवों का यह पुह कहा गया इसके लिए देवों का पुर है यह शरीर हमारा देवों का पुर है अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्व तस्याम कोश है स्वर्गो ज्योतिषावृत इसमें ये जीवात्मा रह रहा है और साथ में यही बताया इस मंत्र में कि इसके आठ द्वार हैं अष्टाचक्र नवद्वार नहीं चक्र आठ हैं और द्वार नौ हैं इसके लेकिन कठोपनिषद में जो श्लोक आया इसमें कहा पुरम एकादश द्वार इसमें ग्यारह द्वार हैं वहां मंत्र में आया हुआ है नवद्वारम द्वार अष्टाचक्र नव द्वारा नौ द्वारी ये पू है नगरी शरीर हमारा और एक विशेषण और भी दिया है उस मंत्र में इसको अयोध्या कहा गया ये शरीर कैसा है ये पुर कैसा है अयोध्या क्या अर्थ होता है अयोध्या का हम राम की नगरी अयोध्या बोलते हैं अयोध्या कहते हैं जिसके साथ युद्ध किया जा सके अर्थात जिसको युद्ध में हम पराजित कर सकें और अ लगा दिया तो अयोध्या जिसको पराजित नहीं किया जा सकता लेकिन मंत्र में इस शरीर को अयोध्या बताया जा रहा है तो शरीर को भी पराजित नहीं किया जा सकता का तात्पर्य यहां किस रूप में लेंगे क्योंकि प्रकृति के जो नियम परमात्मा ने स्थापित किए हैं जिन नियमों के आधार पर हमारा शरीर चलता है उन नियमों को हम भंग नहीं कर सकते उनसे हम युद्ध नहीं कर सकते और हम उनके विरुद्ध चलते हैं चलते चल तो नहीं पाएंगे लेकिन चलने का प्रयास करते हैं तो उसका हमें फल भोगना पड़ता है हम ही होते हैं पराजित हम प्रकृति के नियमों से युद्ध नहीं कर सकते और वही सारे प्रकृति के नियम हमारे इस शरीर में भी चल रहे हैं दूसरा अयोध्या का अर्थ यानी युद्ध धातु जिससे कि योद्धा शब्द बना है उसी से युद्ध शब्द बनता है और युद्ध धातु का अर्थ महर्षि पाणिनि ने किया है युद्ध सम प्रहारे प्रहार करना और ये शरीर कैसा है अयोध्या इस पर प्रहार नहीं करना चाहिए परमात्मा ने बहुत उत्तम कार्य करने के लिए बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह मानव का शरीर दिया और हम विचार करें अपने जीवन में हम कितना अत्याचार करते हैं शरीर के ऊपर अत्याचार का तात्पर्य हम नियम विरुद्ध चलते हैं जो नियम जीवन यात्रा के हमारे ऋषियों ने परमात्मा ने बनाए वेदों में बताए हम उनके विरुद्ध चलते हैं गलत भोजन गलत जागरण गलत आचरण अर्थात जैसा अनुष्ठान इस शरीर के साथ हमारा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि ये अयोध्या है इस पर प्रहार नहीं करना चाहिए और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे तो पुरम एकादशद्वारम, अब रही बात की अथर्वेद के मंत्र में नौ द्वार बताए हैं प्रसिद्धि ही है गले से ऊपर देखेंगे तो कितने द्वार हैं शरीर में सात द्वार गले से ऊपर है हमारे एक मुख का द्वार हो गया दो नासिका के छिद्र हो गए और दो नेत्र हो गए और दो कान हो गए तो सात द्वार तो हमारे ऊपर ही हैं इसमें इंद्रियों के द्वार कर्म इंद्रियों के द्वार ज्ञान इंद्रियों के द्वार और दो द्वार नाभि से नीचे मल का द्वार और मूत्र का द्वार ये नौ द्वार प्रसिद्ध हैं लेकिन यहां कठोर प्रसन्द में यमाचार्य नचिकेता के लिए ग्यारह द्वार बता रहे हैं तो ग्यारह द्वार की व्याख्या दो प्रकार से और की जाती है कि बच्चा जब गर्भ में होता है मां के तो उसको भोजन कहां से पहुंचता है नाभि से सारा भोजन सारी पूर्ति उसके शरीर के आवश्यक तत्व उसका निर्माण नाभि के द्वारा जो रस उसके शरीर में पहुंच रहा है उससे होता है तो वो भी तो एक द्वार है ये ठीक है उत्पन्न होने के बाद वो द्वार फिर बंद हो जाता है और एक सिर के ऊपर आपने देखा होगा बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु और उनके यहां पर आप सिर पे हाथ रखें तो पिल पिलासा दिखाई देगा उंगली आपकी जाएगी थोड़ी अंदर के लिए कालांतर में वहां अस्थि आ जाती है तो कठोर स्थान बन जाता है वो इसको सहस्रार भी कहते हैं सहस्रार द्वार तो वो भी एक द्वार है तो नौ और दो ग्यारह ऐसे भी संख्या की जाती है इसकी दूसरा व्याख्याकार एक अन्य प्रकार भी लेते हैं के मुख हमारा एक द्वार हो गया लेकिन मुख के अंदर एक श्वास का द्वार और दूसरा भोजन का द्वार श्वास का द्वार कहां पहुंचता है हमारे फेफड़ों में और भोजन का द्वार कहां पहुंचता है आमाशय में तो ये भी दो द्वार हैं, जो मुख के अंदर श्वास के द्वारा और भोजन जहां जा रहा है भोजन का द्वार अलग है श्वास का द्वार अलग है दोनों नलिकाएं यहां गले से हमारे निकलती हैं ये और ऐसी व्यवस्था कर रखी है ईश्वर ने यहां कि भोजन भोजन की ही नलिका में जाए तो हम जब भोजन करते हैं अब क्योंकि द्वार तो दो हैं, एक फेफड़ो में जा रहा है एक आमाशय में जा रहा है तो हमें क्या भोजन खाते समय पता रहता है कि हमें किधर कौन से द्वार में भेजे इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सब ऑटोमेटिक हो रही हैं तो वहां ईश्वर ने द्वार लगा रखा है ढक्कन उसका दरवाजा ढक्कन के पास में वहां जो द्वार खुलता है तो हम जब भोजन करते हैं उस समय वह ढक्कन जिसको काकुद कहते हैं वो श्वास की नलिका को बंद कर देता है लेकिन कभी कभी भोजन करते समय कोई व्यक्ति बात कर रहा हो या हंसी आने लगे तो उसको निषेध किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हम शांत होकर के भोजन करें क्योंकि हम जब बोलेंगे तो स्पष्ट है कि बोलते समय हम आमाशय से वायु निकलती है या फेफड़ों से निकलती है फेफड़ों से ही निकलेगी इसका अर्थ है फेफड़े का द्वार खुला हुआ है तभी हम बोल पाएंगे उधर तो हमने बोलते हुए फेफड़े का द्वार खोल लिया उधर हम भोजन भी कर रहे हैं तो धोखे से भोजन कभी कभी उधर भी पहुंचने लगता है और हम देखते हैं अछू लगता है अचानक सुरक्षा तुरंत तैयार हो गई हमारा शरीर का तंत्र एकदम सक्रिय हो गया क्योंकि अगर फेफड़ों में भोजन के कण पहुंचेंगे तो मृत्यु तक हो सकती है तो सुरक्षा ईश्वर ने की हुई है तो ये दो द्वार मिलाकर के भी ग्यारह द्वार बनते हैं तो पुरादश द्वार ऐसे ग्यारह द्वारों वाला ये पुर किसका है? आगे शब्द आया श्लोक में अजस्य। अज का ये अज कौन है अज किसे कहते हैं संस्कृत में अज शब्द दो अर्थों में आता है अज बकरी को भी कहते हैं अज अज बकरा बकरी जो होते हैं इनको भी अज शब्द से बोलते हैं और दूसरा अज का अर्थ है जो उत्पन्न नहीं होता हम मंत्र बोल रहे थे शांति करण के उसी में एक मंत्र है ओम शन्नो अज एक देवो अस्तु है मंत्र ध्यान आ गया होगा आपको तो वहां भी अज शब्द आया हुआ है परमात्मा के लिए है क्योंकि परमात्मा भी उत्पन्न नहीं होता हम्म अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम तीन तत्व हैं जो उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन कहा प्रकरण के अनुसार कौन सा अर्थ लेंगे वो वहां देखेंगे प्रकृति को भी अजा कहा गया सत्व रज तम इनके जो कण हैं ये भी उत्पन्न नहीं होते, संसार की मूल सामग्री और जीवात्मा भी अज है ये भी उत्पन्न नहीं होता परमात्मा भी अज है तीन अज है ये लेकिन यहां प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का अर्थात ये जो शरीर रूपी पूर्व है ये किसका है जीवात्मा का अज का अजस्य एक और विशेषण दिया इसी के साथ में अवक्र चेत क्योंकि मुख्य विषय है इस मंत्र में शरीर का अनुष्ठान करके नियमों के अनुसार चल के जीवात्मा शोक से मुक्त हो जाता है तो इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम अर्थ करेंगे अजस्य का अज का विशेषण दिया अवक्र चेत अर्थात जिसका चित्त हमें शरीर का अनुष्ठान कैसे करना है चित्त को कैसा बना करके करना है तो कहा अवक्र बना करके, वक्र कहते हैं कुटिल के लिए अर्थात हमारे चित्त में वक्रता नहीं होनी चाहिए वक्रता का कुटिलता का जो अर्थ यहां लेंगे कि हमारे चित्त में अगर अज्ञानता अधिक है हम नहीं जान पा रहे हैं शरीर के साथ हम कैसा व्यवहार करें जैसे मनु महाराज ने श्लोक दिया है एक मनुस्मृति में कि ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थ चाचिंत काय क्लेश्च मूलान वेद तत्वा च अर्थात हम अपनी दिनचर्या कैसी बनाएं कि सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त प्रातःकाल में उठकर हम प्रातःकाल में उठें और उस समय क्या करें सबसे पहला कार्य कि धर्मार्थ उच्च अनुचिता धर्म और अर्थ हम इनका चिंतन करें हम ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक क्रिया करके अपनी धर्म का और अर्थ का चिंतन करें इसीलिए उपासना का समय यज्ञ का समय स्वाध्याय का समय ये समय कौन सा है सब काल के होते हैं ब्राह्म मुहूर्त में होते हैं क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि सांसारिक क्रियाकलापों से पृथक है शरीर हमारा सचेष्ट हो चुका है हमारी थकावट निद्रा लेकर के दूर हो चुकी है हमारी सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं सक्रिय हैं उस अवस्था में हमारी चित्त में सात्विकता सत्व गुण अधिक रहता है और उस काल में जो हमारा चिंतन होगा तो उच्च कोटि का होगा हम निर्णय कर पाएंगे धर्मार्थ उच्चाणुचिंत और साथ में कहा काय क्लेशांश्च शरीर और शरीर में विद्यमान क्लेश इनका भी चिंतन करें अर्थात हमारा शरीर हम कैसे चलाएं इसको और किन किन कारणों से हमें क्लेश होता है काय मूलान उनका मूल उनकी जड़ उनका कारण कि दुख हमें क्यों प्राप्त होते हैं इसका चिंतन करें वेद वे वजन तो वही बात यहां कह रहे हैं कि शरीर का अनुष्ठान ऐसे नहीं होगा हमारा चित्त यदि वक्र है अज्ञानता से युक्त है विकृतियां भरी हुई है कुसंस्कार भरे हुए हैं हमने उनको साफ नहीं किया है चित्त को पवित्र नहीं किया है तो हम शरीर का अनुष्ठान नहीं कर सकते और शरीर का अनुष्ठान यदि नहीं हुआ तो शोक से मुक्ति नहीं मिलेगी तो ऋषि कह रहे हैं कि अजस्य अवक्र चेत अवक्र चित जो जीवात्मा है इसके लिए परमात्मा ने यह शरीर दिया है अनुष्ठान करने के लिए आगे कहा अनुष्ठाय न शोचती तो इस प्रकार से जब जीवात्मा अनुष्ठान करता है अपने चित्त को अवक्र बना करके अनुष्ठान करता है हम शरीर के साथ यदि नियम के अनुसार चलेंगे तो जो आयु परमात्मा ने हमें दी है संध्या के मंत्र में कहते हैं हम देव हितम यद हो हमारी आयु कैसी हो हमारा जीवन कैसा हो हमारे जीवन की यात्रा कैसी हो कि देव हितम जो देवों के लिए हितकारक है जो दिव्य गुणों के लिए हितकारक है संसार में कोई भी ऐसी अन्य योनी नहीं है जो दिव्य गुणों को प्राप्त कर पाए मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सारी योनिया दिव्य गुणों को प्राप्त नहीं कर सकती वो चिंतन नहीं कर सकती विचार नहीं कर सकती उनका अनुष्ठान तो बस स्वाभाविक है जैसा है वैसा ही रहेगा परिवर्तन मात्र केवल एक मनुष्य योनि में ही संभव है ये सारे उपदेश सारे मंत्र मनुष्यों के लिए ही हैं। तो ये जीवन हमारा कैसा हो देव हितम जो दिव्य गुणों के लिए हितकारी हो दिव्य गुण हम प्राप्त कर पाएं, तो ऐसा अनुष्ठान हम जब करते हैं तो अनुष्ठाय न शोचती फिर ये जीवात्मा शोक नहीं करता अर्थात दुख इसका समाप्त तो हो जाता है ये दुखों से मुक्त तो हो जाता है क्योंकि ईश्वरीय नियमों के आधार पर उसकी आज्ञा पर चलते हुए प्रकृति के सारे नियमों का पालन करते हुए इसने अपने शरीर की यात्रा को चलाया अपने इंद्रियों से काम लिया और अवक्र होकर के ज्ञान का संग्रह किया उस ज्ञान से परिपक्व होकर ये शोक से मुक्त हो जाता है और शोक से मुक्त होकर के किसको प्राप्त करता है तो पिछली वल्ली में परमात्मा का प्रसंग चल रहा था उसी का यहां स्मरण दिलाते हुए कहा कि ए तत्व वही तत् शोक मुक्त होकर के जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद जिसका गुण है वही ये परमात्मा है आनंद परमात्मा के अतिरिक्त किसी का भी गुण नहीं है ये बातें पीछे कई बार आ चुकी हैं किसी ने कहा है प्रकृति को आनंद स्वरूप हम आनंद स्वरूप शब्द किसके साथ जोड़ते हैं केवल परमात्मा के साथ तो यदि हमें आनंद प्राप्त होता है तो वह आनंद केवल ईश्वर का ही होता है और ईश्वर की कृपा से ही हमें मिलता है लेकिन वह कृपा कब होगी जब हम उसके बताए नियमों के अनुसार अपने शरीर के साथ अनुष्ठान करेंगे अनुष्ठान अनुष्ठान अनुमने पीछे बाद में जैसा ईश्वर ने कहा है उसके अनुकूल उसके अनुसार और जो व्यक्ति अनुष्ठान नहीं करेगा जो उसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करता है तो अनु की जगह प्र लगा दो फिर क्या होगा प्रस्थान प्रस्थान ही होगा फिर यहां से निकलेंगे और निकल करके ऐसा प्रस्थान नहीं कि द्वारा लौट के ना आए फिर यहीं आना पड़ेगा लेकिन अनुष्ठान करेंगे तब हमारी दुखों से मुक्ति होती है तो पुरम एकादश द्वार अजस्यावक्र न शोचती विमुक्त विमुच्यती इस प्रकार से मुक्त होकर के परमात्मा का आनंद वह जीवात्मा भोगता है जिसकी अभिलाषा अनादि काल से उसकी चली आ रही है और अपने को वह फिर धन्य मानता है अपने जीवन को सफल बनाता है तो हम भी परमात्मा की दी हुई अमूल्य निधि का उसके बताए नियमों के अनुसार इस पर अनुष्ठान करें उनका पालन करें और अपने जीवन को आनंद में बनाते हुए सफलता को प्राप्त करें ओम शम